कि स्विदीदिष्ठान आरंभ स्वीद कथासित यतो भूमि जनयन् विश्वकर्मा विद्याण महीना विश्वचा किसीदिष्ठान <laughs> आरंभ इस संसार का जगत का आरंभ आरंभ करने वाला निमित्त कारण और अधिष्ठान आधार कौन था कत्मत्विक और इनमें से कौन था ईश्वर का अधिष्ठान और आधार कौन था कैसा था कथासी ये तो भूमिम जनयन विश्वकर्मा जिस कारण से किस भूमि को संसार को विश्वचक्ष सब ओर से देखने वाला विश्वकर्मा सबको बनाने वाला सबका रचयिता और नोत्थ आच्छादित कर रखा है विद्याम उसको जानना चाहता हूं मंत्र में प्रश्न-उत्तर के माध्यम से ईश्वर की महत्ता को बताया गया है प्रश्न और उत्तर की जो प्रणाली है किसी भी बात को संक्षेप से और प्रामाणिक रूप में कहने वाली होती है बात जो होती है वो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जल्दी स्पष्ट हो जाती है तो ये भी एक विधा है विद्या है जानने जनाने की सं मंत्र में इसका भी उपदेश किया हुआ है एक ही व्यक्ति प्रश्न भी करता है उत्तर भी वही देता है जैसे हम अपनी पुस्तकों में करते हैं ऐसे ही इस मंत्र में भी ईश्वर ने ही प्रश्न बनाया और ईश्वर ने ही उत्तर दे दिया एक ही व्यक्ति की रचना होने से तो ये जापक निकलता है कि इस यह भी एक विद्या है और इसके माध्यम से उपदेश प्रवचन या किसी तत्व का ज्ञान कराया जाता है अब प्रश्न है कि किमसिद आसिद अधिष्ठान अस्या भूमि जगता यह जो संसार बना हुआ है इसका अधिष्ठान क्या है अधिष्ठान कहते हैं इति अधिष्ठान ऊपर कोई चीज रहती है आश्रित या जो किसी के ऊपर अनुशासन करता है जिसकी व्यवस्था करता है प्रबंध करता है अधिष्ठाता भी जिसको कहते हैं इसका अधिष्ठाता कौन है किसके आश्रित है ये आरम्भणम और इसका आरंभ करने वाला आदि कारण कौन है इसका आरंभ होने वाले किसी का अपने अपना आरंभ तो करता नहीं है कभी भी आरंभ हुआ है वो कभी अपना आरंभ करने वाला नहीं हो सकता है जो बना है वो अपना रचयिता कभी नहीं होगा बना हुआ पदार्थ है तो संसार बना हुआ होने के कारण अपना रचयिता कभी नहीं हो सकेगा अर्थात संसार अपने आप बन गया यह बात नहीं होगी तो नहीं होगी ऐसी बात अपने आप क्यों नहीं बन सकता है कोई बनने वाला अपने आप क्यों नहीं बन सकता है ये प्रश्न है ये तो प्रश्न है क्यों नहीं बना सकता है अपने आप को नहीं ये तो प्रश्न पूछा जा रहा है उदाहरण थोड़े है ये तो क्या है इसमें कि क्यों नहीं बनने वाला अपने आप क्यों नहीं बनेगा उत्तर है देखो जो बनता है ना वो बनने से पहले होता ही नहीं है बनाएगा कैसे वो जो बना है वो पहले नहीं होता है और पहले होगा तो बनाएगा क्यों अपने को जब है ही जो चीज बनती है वो बनने से पहले नहीं होती है जो होगी वही तो कुछ करेगी ना काम जो वर्तमान है कर्म तो वर्तमान से होता है तो लेकिन जो वर्तमान ही नहीं वो कर्म का कैसे करेगा और जो है ही वर्तमान उसका बनने का मतलब क्या होगा वो तो है ही बन के ही हो सकता है ना वो तो जैसे तो बनती नहीं है ना कभी भी संसार बनता है प्रकृति नहीं बनती है कभी बनने वाली और जिससे बनती है कोई वस्तु तो दोनों एक नहीं होती ना बनने वाला बाद में होगा जिससे बना वो पहले हो तो दो हो गए ना तो जो बना है वो अपने आप बना ये नहीं होगी ना बात हाँ यानी जो बना है उसके लिए नहीं कह सकते कि ये अपने आप बना है क्योंकि जो बना है वो बनने से पहले नहीं होगा तो जब था ही नहीं तो वो कैसे बना और बनने की क्रिया कैसे आरंभ कर दी उसने ईज बनने से पहले होता है या नहीं होता है ईज बनने से पहले नहीं होता है बीज हुआ रही तो बनेगा क्या हो जो बना है ना उसका नाम बीज है जिन अवयों से बीज बना हुआ है उस अवयवी का नाम बीज है ना कि अवयवों का तो अवयव तो उसके रहते हैं पहले लेकिन उन अवयवों से जो अवयवी बना वो पहले नहीं था और कहा जा रहा है बीज के बारे में बीज अपने आप बन गया तो बीज अपने आप नहीं बना है क्योंकि बीज बनने से पहले नहीं था आई समझ में ये बात तो कोई भी चीज हो जाएगी अपने आप बनी है अगर बनी हुई है तो उसके लिए ये शब्द नहीं चलेगा वाक्य नहीं बनेगा ये वाक्य असुद्ध है कि ये अपने आप बना है वाक्य ही अशुद्ध है यदि बना है तो अपने आप नहीं हो सकता क्योंकि बनने से पहले वो चीज नहीं।, नहीं होती है और जो नहीं होती है वो क्रिया कैसे आरंभ करेगी इसलिए बनने जो बनने वाला है वो पहले नहीं होगा और जो है उसको आगे होने का मतलब नहीं होता है वो बनता नहीं है वो तो है ही अब क्या बनेगा यानी जो वर्तमान है वो अब बनेगा नहीं ना वो बना हुआ ही तो बन, होते हुए ही तो वर्तमान होता है ना कोई दूसरे को बनाएगा हाँ उससे जो चीज बनेगी वो दूसरी हो जाएगी अब वही नहीं होगी इसलिए एक के विषय में नहीं कह सकते कि यही अपने आप हो गया तो जैसे बीज पर ये नियम लागू होगा ऐसे पूरे विश्व पर होगा ये पूरा संसार भी एक बना हुआ पदार्थ है तो बना हुआ है तो ये अपने आप नहीं बन सकता है क्योंकि बनने से पहले ये नहीं था क्योंकि बना है बनने वाली वस्तु तो पहले नहीं होती है तो संसार कम से कम संसार का बनाने वाला नहीं है अब दूसरी बात आती है कि जिस कारण से जो कार्य बनता है ना तो कारण अपने आप कार्य को बना सकता है ऐसी संभावना हो सकती है क्योंकि कारण कार्य में कारण से अतिरिक्त तो और कोई चीज होती नहीं है कारण ही तो कार्य रूप में बदलता है ना तो उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ करती है तो अब एक संभावना आ जाती है कि क्या कार्य जो कार्य है उसमें जो वर्तमान कारण है वो अपने आप संयोग विभाग कर सकता है या नहीं वो यदि करता है तो कार्य बन जाएगा उसी से और किसी की अपेक्षा नहीं होगी लेकिन वो अपने आप नहीं बन सकता है संयोग करता है तो उससे अपने आप कार्य नहीं बनेगा तो इसकी परीक्षा कैसे होगी फिर इसकी परीक्षा होगी कि जो भी कार्य है उसका कारण हर समय उसी में रहता है वो कारण कहीं नहीं जाता है तो अगर वो कारण वर्तमान है तो उसमें गुण वो दिखना चाहिए कि ये अपने आप जुड़ने का गुण इसमें है या नहीं अगर अपने आप गुण जुड़ने का गुण है तब तो वो बन गया है ये मानना पड़ेगा और अपने आप जुड़ने का गुण नहीं है तो नहीं बना है किसी दूसरे ने बनाया फिर उसको जोड़ा है किसी ने तो किसी भी कार्य जो भी कार्य है उसके कार्य कार्य अवयवों को अलग कर दो और फिर देखो कि वो अपने आप जुड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं तो उनसे अतिरिक्त कारण है कोई और जुड़ जाते हैं तो फिर कारण अतिरिक्त कारण मानने की अपेक्षा नहीं है जैसे खोतार सुई हो। सुई है ना इन दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं आपस में और आपके बिना भी जोड़ सकते हैं ये चुंबक के एक क्षेत्र में अगर सुई चली गई तो अपने आप जुड़ जाएगी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है उसको लेकिन बहुत दूर हो तो नहीं जुड़ता है वो वहां जोड़ने पर वो जुड़ता है तो चुंबक और सुई में दोनों स्थितियां हैं अपने आप जुड़ने की भी है और अपने आप पूरी तरह से नहीं भी है दूसरे के बाद जोड़ने की भी है उसमें दोनों स्थितियां हैं तो संसार के जितने भी कार्य पदार्थ मिलते हैं यहाँ शरीर है वृक्ष है बीज है मिट्टी का वो है पत्थर का है जो भी है उन जो भी वर्तमान में उसको पहले तोड़ दो दो भाग कर दो, दो भाग होने के बाद अगर फिर जुड़ जाए वो अपने आप बिना जोड़े तो समझो ये अपने आप जुड़े हैं सिद्ध होगा और यदि नहीं जुड़ते हैं तो अपने आप नहीं जुड़े हैं क्योंकि जब जुड़े थे तो अपने आप कोई नहीं था तो जुड़े थे ना वो वो गुण में होने चाहिए और नहीं है तो इसका मतलब उनसे निकला हुआ है वो वाला भाग तो ऐसे ही अंतिम में भी चला जाएगा टूटते परमाणु का जो अंतिम भाग है कार्य पदार्थ का वो भी टूटने के बाद अगर उसके दोनों अभियव अपने आप जुड़ जाते हैं तो माना जा सकता है कि हाँ ये अपने आप जुड़े थे लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है उदाहरण वैज्ञानिकों को भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को भी उन्होंने तोड़ा है पर उसके अंतिम टुकड़े अभी भी नहीं जुड़ते हैं तोड़ने पर टूटे ही रह जाते हैं वो तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम उनसे अतिरिक्त और कोई कारण है तो सभी में पूरे में यही लग जाएगा कि अपने आप कोई भी जो भी तोड़ा जाता है ना तो तोड़ने के बाद क्या होता है नहीं जुड़ता है वो जुड़ा भी तो उस स्थिति में नहीं जुड़ता है किसी कोई भी जो पदार्थ बना हुआ था उसका एक विशेष क्रम होता है उसमें ए, मिट्टी से जो बाद में मिला हुआ था ना वही बता रहा हूं ना हम दूसरी बात उसके अंदर जो क्रम होता है वो क्रम नहीं होता है दोबारा अपने आप नहीं बनता है पत्थर में जो क्रम है उसी क्रम से पत्थर दोबारा नहीं जुड़ेगा मिट्टी से जो शरीर बना है इसका अब जो क्रम है इस क्रम से इसके अभी नहीं जुड़ेंगे दोबारे और पृथ्वी के अंदर यानी इसका ढेला ले लो कोई सा ढेला का जो अब क्रम है सूखा हुआ ढेला है ना पानी से जो बना दिया उसका अब जो क्रम है तोड़ करके दोबारे वो क्रम नहीं बनेगा उसी क्रम से नहीं जुड़ते हैं अब अब और दूसरी बात यह है कि क्रम उसके विशेष होते हैं जितने भी कार्य पदार्थ होते हैं उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्रम विशेष ये होता है वो सूत्र है ना आपका योगदर्शन का क्रमान्य परिणाम हेतु परिणाम भेद में क्या हेतु है, है क्रम का ही भेद है यानी सांख्या योग दर्शन के अनुसार ये है जितना भी संसार है ये प्रकृति से अलग नहीं है वही है यानी एक ही पदार्थ है ये सारा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो ये भेद कैसे हो गया जब एक ही पदार्थ है तो ये अलग अलग कैसे हो जाता है मिट्टी से घड़ा कैसे बन गया घड़ा भी जब मिट्टी ही है तो घड़ा और मिट्टी में भेद कैसे हो गया तो उसका उत्तर है कि क्रमान्य मिट्टी अवस्था में जो क्रम होता है घड़े की अवस्था में वो क्रम नहीं रहता है क्रम बदल जाने से क्या होता है वो वस्तु बदलती चली जाती है अलग अलग वस्तु हो जाती है तो जितने भी पदार्थों के जो मौलिक होते हैं वो गुण वो किसी एक विशेष क्रम में रहते हैं और वो अपने उस क्रम को नहीं बदलते हैं वो कारी बनाने के लिए उसी क्रम में भेद करना पड़ता है तो अब क्या उनमें सभी में सामान्य एक क्रम हुआ कि सभी आपस में जितने भी अवयव है जुड़ जाएंगे एक साथ लेकिन एक ढेर के रूप में जुड़ेंगे बस अब वो एक साथ अगर एक ढेर हो गए ना तो उसका एक अवयव अपने आप अलग नहीं होगा उनसे और कार्य बनने के लिए जरूरी है कि उसके अवयव उससे अलग हो गए पहले तभी क्रम विशेष बनेगा ना तो मिट्टी के अंदर इतना से ढेला लिखिए अब देखिए इसके अंदर कितने सारी आकृतियों का स्वभाव है यही मिट्टी का चूरा गोल भी हो सकता है लंबा भी हो सकता है मोटा सा भी हो सकता है चौकटा हो सकता है छिप कोण वाला हो सकता है चार कोण वाला हो सकता है तो एक ही पदार्थ में इतनी सारी विशेषताएं सभी होने की तो एक ही पदार्थ अपने आप इन सभी विशेषताओं में नहीं जाएगा ये विशेषताएं हर समय करनी पड़ती है सामान्य में रहेगा विशेष में नहीं जाएगा वो तो विशेष अवस्था में ले जाने के लिए फिर उससे अतिरिक्त की होती है विशेष की अपेक्षा होती है तब क्योंकि हम करते हैं चौकटा तो हो जाता है तिखुटा तीन गुना वा, कोण वाला करते हैं तो हो जाता है गोल करते हैं तो हो जाता है इसलिए जितना भी इसमें किया जाता है वो अपने आप उनमें से कोई नहीं होगा अपने आप जो होगा इन सभी से भिन्न होगा तो ऐसे संसार के सभी पदार्थों में आप देखेंगे कि एक क्रम विशेष पाया जाता है और अवस्था विशेष होती है इसकी और ये सभी क्या है ना की हुई होती है अपने आप नहीं हो पाती है तो इससे मतलब हुआ इसका जो मौलिक होगा अपनी एक स्थिति वो इन सभी से भिन्न होगी और वही इसका स्वाभाविक है हम बदलेंगे यानी पानी डालेंगे उसमें तो पानी क्या करता है उसके भीतर अब जो परमाणु है ना उसमें भेद करता है भेद करने से फिर वो जुड़ पाते हैं पानी नहीं डालो तो मिट्टी को किसी तरह नहीं जोड़ सकते सूखी मिट्टी जुड़ेगी नहीं वो। तो वो क्रमी भेद होता है हाँ जल को है। हाँ है, जल जुड़ता नहीं है जल को हम बाहर से जोड़ के रखे हैं अगर किसी के अंदर जल नहीं हो ना तो वो बह जाएगा आप बाल्टी में जब तक रख रखे ना तब तो काट सकते हैं जोड़ सकते हैं लेकिन बाल्टी का किनारा फोड़ दो इसलिए वो जल जुड़ा हुआ ही नहीं है वस्तुतः वो तो रोका हुआ है मिट्टी तो अपने आप जुड़ी रहती है ना जल अपने आप जुड़ा नहीं रहता वो रोका रहता है बाहर से इसलिए वो वस्तुतः जुड़ा ही नहीं है बर्फ बनने पर ऐसा नहीं होगा वो नहीं जुड़ेगा फिर अपने आप जैसे पानी जुड़ जाता है ना काट देते हैं फिर जुड़ जाता है वो वस्तु तो, तो वो जुड़ा हुआ ही नहीं हो तो रोका हुआ है तो इसलिए वहां लगता है कि ये जुड़ गया अपने आप वो अपने आप नहीं जुड़ता है वो तो जुड़ा ही नहीं है अभी बेचारा तो मिट्टी पानी वाले नहीं है जुड़े मिट्टी वाले जुड़ते हैं तो ये दोनों में भेद होता है तो यहाँ यही लेना था कि सारा संसार जो है अब इसी एक सामान्य धर्म वाला और विशेष धर्म वाला है ये तो अब ये अपने आप नहीं बनेगा तो जब नहीं बना है तो इसका अब कोई ना कोई आधार चाहिए ये रूप देगा इसको तो वो रूप देने वाला कौन होगा तो रूप देने वाला होना चाहिए कि कोई भी जो दो संयोग होता है तो दोनों संयोग से पहले विभाग रहेगा उनका दोनों एक जगह नहीं रहेंगे तो अब दोनों जगह लाने के लिए जो रहे दोनों से जो संबंध है वही दोनों को ला सकता है एक जगह क्योंकि जब संबंध नहीं है तो कै, पकड़ेगा कैसे उसको वो अलग अलग से लाना जो है ना एक जगह लाना है तो लाने वाला दोनों के पास रहेगा तभी तो दोनों को पकड़ के लाएगा वो दोनों के पास नहीं एक के पास रहेगा तो एक ही रह जाएगा वो इसलिए दो को जो अलग अलग है उनको साथ करने के लिए साथ करने वाला को दोनों जगह होना आवश्यक है ऐसा हो सकता नहीं। तो आप चल के जाओ फिर हाँ एक को उठा करके ले जाओ वहां पर हाँ लेकिन उठाने से पहले आपको आर्यवन में वो रखा हुआ है ये कैसे पता चलेगा आप एक ही जगह दी है तो दोनों की बुद्धि आपके पास आनी चाहिए ना पहले फिर हाँ तो बुद्धि से तो पहले जुड़ गए आप तभी तो वहां जा रहे हैं ना तो ईश्वर में ऐसी वाली स्थितियां यानी पृथ्वी के पदार्थों को जोड़ने वाला ऐसा नहीं हो पाएगा एक देशी क्योंकि जोड़ने से पहले भी पता होना चाहिए कि ये वहां पर है दूसरा खंड हां तो हम एक बार देख करके आ जाते हैं कि वो वहां पर है अब ले चलते हैं लेकिन प्रथम जो होगा सहयोग हो, उसमें ये नियम नहीं चलेगा ना जोड़ने से पहले जो हमको पता होता है जोड़ने के लिए जब चलते हैं ना तो उसी से मैं हमको पता होता है कि ये वहां पर है तो ऐसे ही जब सभी परमाणुओं को जब जोड़ना पड़ेगा तो सभी जगह का पता होना चाहिए ये वहां है ये वहां है और यहाँ ऐसे जुड़ेंगे ज्ञान पहले होना चाहिए जितने को जोड़ना है तो इतना पहले ज्ञान और किसको हो सकता है जो व्यापक है साथ साथ उसी को केवल होगा और किसी को नहीं होगा तो ऐसा व्यापक पदार्थ जो सभी अणुओं के पास में रहता है सभी अवयवों के पास ऐसा व्यापक केवल ईश्वर है और कोई नहीं हो सकता है इस कारण से ईश्वर को ही सारे का एक साथ ज्ञान होगा और एक साथ ज्ञान होने पर ही वो व्यवस्थापन कर सकता है वो व्यक्ति व्यवस्था नहीं कर सकता जिसको सारे व्यवस्थितों का पता नहीं हो अतिथि का पता हो तभी तो आप करते हैं ना उसकी व्यवस्था पता ही नहीं हो तो कैसे कर पाएंगे इसलिए जो भी व्यवस्थापक होता है अधिष्ठाता होता है उसको पहले से व्यवस्थित का पता होना चाहिए तो ऐसे पूरे संसार के अणुओं का जब करेगा व्यवस्थापन उसको सारे का पहले पता होना चाहिए नहीं तो संतुलन बनेगा इन कार्य में इधर करेगा उधर टूट जाएगा उधर करेगा इधर निकल जाएगा तो ऐसा एक पदार्थ केवल ईश्वरी है जो कि सभी को जान सकता है और सभी को फिर पकड़ सकता है एक एक अणु को पकड़ने में जीवात्मा समर्थ नहीं है और स्वयं अणु नहीं समर्थ है क्योंकि उसमें दिखने ये गुण विशेष गुण उसमें नहीं है सामान्य है तो वो तो पहले कारण नहीं बनेंगे दूसरा है जीव है हो सकता है ये भी नहीं है इसकी पहुंचने सारे को जानता नहीं है तो इसलिए जीव भी नहीं बनेगा तीसरा बजता है ईश्वर क्योंकि कार्य संसार बनाने के लिए इसका ज्याता चाहिए एक तो अवयवों का सारे अवयवों को जानता हो फिर दूसरी बात है कोई भी कार्य बनाना हो तो कार्य का क्या, क्या स्वरूप होता है ये भी पता होना चाहिए हर कोई हर चीज नहीं बना पाता है ना वही उस चीज को बनाता है जो उसको पहले जानता है मकान बनाना हो तो मिस्त्री बनाता है दूसरा नहीं बनाता है तो मिस्त्री को पहले से पता होता है मकान ऐसा होता है तो कार्य रूप देने के लिए कारण को भी कार्य रूप देने के लिए कार्य होता कैसा है ये पता होना चाहिए तो संसार में इतने कितने सारे कार्य पदार्थ हैं सभी की स्मृति होनी चाहिए जान होना चाहिए निर्माता को अब इतना ज्ञान कौन रखेगा लेकर के कितने सारे प्रकार के पौधे हैं पेड़ पौधे ये ये ये ये तो बने हुए का हमको पता नहीं होता याद नहीं होता होता याद याद है है और ये बनने से पहले याद होना चाहिए ये ये बनना है आगे जा करके बीज बोते समय ही बीज में ही पता होना चाहिए कि इससे कितने फल आएंगे कितना पेड़ इसका लंबा होगा कितना ऊंचा होगा तभी तो वो खड़ा रखेगा ना उसमें सामर्थ चाहिए ना खड़ा करने के लिए जितना ऊंचा खंबा होगा नीचे नींब उतनी मजबूत चाहिए अगर नीज मजबूत नहीं करेगा तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा तो बीज को जो पेड़ बनना है ताड़ का बनना है या किसी का खजूर का नारियल का तो पहले बीज में साम चाहिए कि ये खड़ा कर पाएगा उसकी संरचना पहले ही चाहिए बनने से पहले उसको पता होना चाहिए इसीलिए निर्माता को पहले पता होगा कि दीवार इतनी खड़ी होनी तो नींब इसकी ऐसी बनाएंगे नहीं तो दीवार खड़ी नहीं हो सकती है तो ऐसे ही पेड़ पौधे जितने भी तो बीज बनते समय ही सारी संभावना डाली जाती उसमें, नहीं तो है वो ही बनाया है बीज तो ऐसी स्थितियां केवल ईश्वर के अंदर संभव है सर्वज ईश्वर के अंदर और किसी में नहीं संभव है उसमें नहीं हो पाएगा बिगवंग थौली में भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे ना चल तो रहा है अभी वो उस हर सगर, मतलब बनी बनी बनाई चीजों को लेकर चलते हैं जैसे वही बताया ना कि अभी जो जिन्होंने तोड़ा है परमाणु को वो मिल जाते हैं अपने आप ये नहीं कर पाएंगे वो थोड़ा मतलब किया है स्वीकार बिग बैंग में भी पूरा टूटेगा सारा एक बार टूटेगा लेकिन सामान्य धर्म है इसको अभी नहीं वो बता रहे है क्या होगा ये वो गुथमत होता रहेगा बनता रहेगा यही मानते हैं वो जैसे वो प्रक्रिया तो ठीक वही है एक बार जाकर के ये न, न, क्या होगा सारा घोलमेल हो जाएगा वहाँ गोलमेल से ही फिर ये अलग अलग होगा इतनी तो प्रक्रिया ठीक है लेकिन गोलमेल के साथ जो नई नई चीजें बनेगी फिर क्रम विशेष आएगा वो कैसे होगा वो गोलमेल मात्र से नहीं होता है यहाँ एक भी उदाहरण नहीं है ऐसा ये चीज ऐसे रखो तो फिर होने लग जाता है अभी तक एक भी नहीं निकला उदाहरण कोई भी प्रमाण नहीं है ये चीज अपने आप हो जाती है देखो तोड़ दिया और फिर हो गई तो उनका अभी पूरा प्रमाणिक नहीं हो पाएगा तो इस संसार का कौन हो सकता है अधिष्ठाता है व्यवस्थापक या आरंभ करने वाला तो जो इन सभी चीजों को अभियव सहित जानता है यानी जो सर्वज है ईश्वर है इसलिए ईश्वर ही इसका अधिष्ठाता है और ईश्वर का कौन है उसका कोई नहीं हो पाएगा तो वही है तब उसका कैसे होगा कोई जो सबका होता है वो उसका कोई नहीं हो सकता है उसका हो गया वो आपने कह दिया तो अब आ गया उसको वो बच जाएगा उसमें से उसका नहीं हो सकता है धक्का में उसको भी गिनने लग जाएंगे तो आ ही फिर तो उसका नहीं हो पाएगा कोई तो वो प्रश्न नहीं बनता है कि जो सबका है उसका कौन वो हो तो ही गया सबको गिन लिया आपने दोबारा क्यों गिनना चाह रहे हैं तो आकाश, गंग आकाश गंगा का बनाते हैं वो आकाशगंगा का बनते संकेत करते हो वैसे ऐसी जो घूमते रहते ऐसे नहीं बनेगा प्रकृति से जो महत्त्व बनता है वो एक अपने आप में बहुत छोटा सा कार्य होता है तो सारी प्रकृति का एक साथ महातत्व तो बनेगा वो लेकिन वो अलग अलग सब हो जाएगा सारा एक रूप नहीं बनेगा हाँ फिर उससे आगे और जोड़ेंगे जोड़ने के लिए फिर प्रकृति से और लेना पड़ेगा क्योंकि महातत्व से ही कुछ बनाएंगे तो वो तो ही रह जाएगा वो नया नहीं बनेगा केवल एक ही चीज से दूसरी चीज नहीं बनती है आटे से कुछ भी बनाओ तो कुछ नहीं बनेगा आटा के अतिरिक्त इसलिए आटा में अब कुछ उससे अतिरिक्त मिलाओ पानी मिलाओ तो अब तीसरी चीज बनेगी उसके बिना नहीं बनती है तो महत् से भी कुछ महत् बनाने लगे तो कुछ नहीं बनेगा फिर उसमें कुछ और जोड़ेगा जा करके तो बन जाएगी वह तो ऐसे केवल घूम घुमा से नहीं होता है वो तो उसको नियंत्रण करता है स्थान का इस रूप में इसको बांटना है इतने में बांटना करेगा अधिक करेगा ये सारा होगा प्रक्रिया तो रहेगी पर की संख्या में भेद वो नहीं होगा इससे वो तो तो विशेष होगा है लेकिन उसके जो प्रयोजन है ना जीवों के भोग पर, वो नहीं हो पाएगा पृथ्वी आदि पृथ्वी सूर्यादि बनाने से भी क्या होगा एक ही बार में सब कुछ बन जाएगा हाँ। तो एक बार में सब कुछ बनने के बाद अब वहीं से इसकी आयु नहीं निकल पाएगी ना पूरी जो अब यानी जीव वाले जहाँ जो संसार में जीव है उसकी उपलब्धियां तो हो जाएगी लेकिन जो मुक्त जीव है उसको नहीं होगी उसकी कटौती हो जाएगी मुक्त जीव के लिए प्रलय का क्या नहीं फिर प्रकृति से कैसे यहाँ तक आता है ये उसको भी तो कटना है ना समय मुक्ति का भी, का भी काल तो काटना होता है ना तो उस काल में वो क्या करेगा सो जाएगा फिर तो कुछ नहीं रहा तो उसको भी तो देखना चाहिए कुछ तो मिलना चाहिए तो वो तो सृष्टि के आरंभ वाला ही देखेगा और क्या देखेगा फिर तो के लिए इतना क्या होगा उसकी सारी कटौती हो जाएगी अगर संसार का केवल करे तो इसलिए दोनों ही लेना पड़ेगा और यहाँ का यदि नहीं लेते मान लो तो मान लो मान लो युवा शरीर बना दिया तो युवा शरीर बनाने के बाद जो बचपन का सुख होता है वो नहीं मिलेगा फिर तो जैसे यहाँ नहीं है ना संभव कटौती हो जाती है भोग की ऐसे पीछे वाले उन जीवात्माओं की कटौती हो जाएगी उनकी नहीं मिल पाएगी और सृष्टि का पूरा काल का वो नहीं हो पाएगा कि इतने काल तक तो मुक्ति होती है वो आधा खाली बच जाएगा वो तो देंगे। कैसे बढ़ाएंगे बिना हेतु तो के कैसे बढ़ जाएगा वो तो छत्तीस हजार ऐसे करेंगे वो आधा तो काट ही देंगे ना जब एक ही बार बना रहे हो तो एक बार में तो कोई एक ही अवस्था बनाएंगे ना यह तो पूरा बना बना बना बनाओ आप ठीक एक बार में संसार ईश्वर जो है संभव है ये ईश्वर के लिए एक बार बना लेकिन एक जैसा ही बना पाएगा दोबारा अंतर नहीं कर पाएगा वो मानो अलग अलग डाल का लग लग। तो बना है यानी कि एक बार में मान लो युवा शरीर बनाना है ना एक बार में तो केवल युवा ही बनेगा बालक वाला छूट जाएगा फिर वो बूढ़ा बनाएगा तो बुढ़ा ही रह जाएगा युवा शरीर की स्थिति नहीं आएगी उसमें प्रकृति में भी जो परिणाम आते हैं इसके बाद ये आता है इसके बाद ये आता है पेड़ पौधे बनते हैं उससे पहले वो स्थितियां नहीं आ पाएगी ना फिर सारी तो ये काल में बाद में जो बनता है वो प्रलय काल भी मतलब धीरे धीरे इसका वो अपने आप होता जाता है वो भी एकदम पकड़ के नहीं करता है जैसे पेड़ है ना धीरे धीरे बढ़ते जाता है सूखते जाता है ऐसे ये भी धीरे धीरे सूखते जाएगा कम होते जाएंगे अभी अभी इसके छीण होते जाएंगे और उसी क्रम से बंद भी हो जाएगा ये जा करके। लेकिन बीच में फिर भी कुछ करना पड़ता है मैंने व्यवस्थित करना होता है इसको ऐसे अपने आपने वही आयु सीमा मतलब भोग सीमा समाप्त हो जाएगी इसमें और व्यवस्था हो जाएगी भोग की तो प्रयोजन सृष्टि का बनाना भोग और वर्ग है उसकी जिज्ञासा रह जाएगी अब वर्ग नहीं हो पाएगा पूरा अगर वो चीज छिपी हुई रह गई ना उतनी चीज तो प्रकृति के अंदर कितने गुण हैं ये भी तो प्रकट करना है ईश्वर को अगर वो बीज की अवस्था को छिपा देता है जैसे आजकल के बैज्ञानिक करते हैं ना पेड़ को बढ़ने नहीं देते है फल वाला भाग ही रखते हैं तो नीचे से अब जो लकड़ी बननी थी ये सारी चीजें वो कहाँ बनेगी आम का पेड़ वहां जहां से बनाता है वो फलने से बनाता है तो चौकट की बाढ़ बंद हो गए ना बनने सारे प्लास्टिक के बन गए इसीलिए तो अगर उसका तना भाग रहता तो सारी चीज बनते तो उतने भोग तो बंद हो जाएंगे ना फिर इसके तो प्रकृति के अंदर जितनी भी विशेषताएं वो सारी प्रकट नहीं हो पाएगी थोड़ा सा भी अगर वो व्यतीक्रम करता है तो इसलिए नहीं किया जा सकता है भूमिम जनयन विश्वकर्मा तो जिस कारण से ईश्वर ही इसको सबको बनाने वाला है उसका अपना है और इसके बाद सभी को आच्छादित है मतलब व्यापक किए हुए है सब में व्यापक है और विश्वचा सबको हर समय देखने वाला भी है तो इस प्रकार से हम ईश्वर की महिमा को जानते रहें